हम आपको उन्हीं के मनु के विषय में विस्तारपूर्वक सुना रहे हैं। मैं सबसे पहले विवस्त मनु के वंश का वर्णन कर रहा हूं। सबसे बड़े मनु उन्हीं के समान तेजस्वसाली नवपुत्र हुए। इन नवपुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इश्वांकु, नहुष, दृष्ट और शरीयती, नर्शियंत, प्रांशु, करुष। और प्रष्ट्र ये सभी पुत्र नव मनु के पुत्रों के नाम से पुकारे जाते हैं प्राचीन काल में ब्रह्म की आज्ञा पाकर मनु ने सृष्टि कार्य शुरू किया पर वह सृष्टि कार्य बेकार रहे इसके बाद प्रजापति मनु ने पुत्र की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ को आरंभ किया उसका अनुष्ठान किया मित्रा वरुण के लिए अग्नि में आहुति डाली तब उस यज्ञ भूमि से सुंदर वस्त्रों को धारण किए दिव्य आभूषणों से तेज हुए अंगों वाली ईला नाम की स्त्री निकली दंडधारी राजा मनु ने उसे ईला कहकर पुकारा तब पुत्र की अभिलाषा रखने वाले राजा मनु से ईला ने कहा कि हे राजन मैं आपकी आज्ञाकार्यी हूँ हे श्रेष्ठ राजा, मैं मित्रावरण के वंश से पैदा हुई हूँ, अतः मैं उन्हीं के पास जाती हूँ, जिससे ना तो हमारा धर्म ही नष्ट होगा और न ही हमारा नाश ही होगा। इस प्रकार कहकर सुंदर ईड़ा मित्रावरुण के पास चली गई और वहाँ जाकर दोनों से हाथ जोड़कर बोली, हे युगल देव, आप दोनों के अंश से ही मेरा जन अतः आप मेरे लिए आग या दीजिए मैं आपकी क्या भलाई करूं? राजा मनु ने मुझसे कहा था कि तुम मेरी अनुगामली बनो। इसमें आप लोगों की क्या इच्छा है? उस सुंदर पवित्रवती ईला के इस प्रकार कहने पर दोनों देवगणों ने उससे कहा कि हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं तुम हमारी कन्या के रूप में प्रतिष्ठ होंगी। फिर तीनों लोक में पूजित संसार के प्रिय धर्मशील मनु के वंश के विस्तार करने वाले सुधुम्न के रूप में पैदा होंगे। वे सुधुम्न फिर स्त्री के रूप में बदल जाएंगे। ईला इस प्रकार वरदान प्राप्त करके फिर अपने पिता के पास आई। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने उचित अवसर देखकर उससे काम की इच्छा प्रकट की। तब बुद्ध के संयोग से इला के पुरुरवा नाम का पुत्र पैदा हुआ। इसके बाद बुद्ध के संयोग से पुरुरवा को जन्म देकर वह फिर सुदुमन के रूप में बदल गई। सुदुमन के तीन धार्मिक पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: उतकल, गैय और तीसरे का नाम विंताशव थे। उतकल के नाम पर उसके राज्य का नाम उत्कल प्रदेश हुआ, विंतासब का राज्य पश्चिमी प्रदेश था, तथा तीसरे गैय ने गया नाम की पुरी को बसाया था। सूर्य के पुत्र मनु ने श्रष्टि का विस्तार करके इस पृथ्वी को दस भागों में बांट दिया। इश्वरांगु के दस और पुत्र पैदा हुए, जो सभी राज्य के उत्तर हुए, सुधुम्न कन्या होने के कारण से र तब वशिष्ठ की आज्ञा से सुधुनु प्रतिष्ठान के उत्तर अधिकारी हुए, लेकिन यशस्वी मनु के पुत्र सुधमन राज्य प्राप्त करके फिर स्त्री के रूप में हो गए, तब उनके राज्य के स्वामी पुरुरवा हुए मनुष्य में स्त्री पुरुष के चिन्न के सहजी जानकारी रहती है, ऋषियों ने सूत जी की इस प्रकार बातें सुनकर उनसे पूछा कि मनु के पुत्र सुधमन पुरुष होकर स्त्री के रूप में किस प्रकार बदल गए सूत जी बोले प्राचीन काल की बात है कि एक बार पार्वती ने महादेव जी से इस प्रकार कहा कि हे भगवान शंकर जो कोई पुरुष मनुष्य मेरे इस आश्रम में आएगा वह शीघ्र ही अप्सराओं के समान सुंदर स्त्री पार्वती जी के इस प्रकार वचन सुनकर उस आश्रम के रहने वाले भूत पिशाच पशु पक्षी आदि जीव जंतु सब स्त्री के रूप में बदल गए तथा राजा इंद्र के साथ अप्सराओं के समान क्रीड़ा करने लगे शिकार खेलते हुए राजा सुदुम्न उस वन में घुस गए जहां पिशाचों और भूतों के साथ रुद्र भगवान स्त्री के रूप में विराजमान इसी कारण से राजा सुधुम्न को पुनः स्त्री का रूप प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने महादेव जी की कृपा से गणों का राज्य प्राप्त किया वायु पुराण का 85वां अध्याय संपूरण वायु पुराण का 86वां अध्याय प्रारंभ विवस्त मनु के वंश के विषय में गंधर्वों की मूर्छना का कारण सूत बोले अब आप मनु के पुत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनिए मनु के पुत्र प्रशस्तर ने अपने गुरु महात्मा चवन ऋषि की गाय को चुराकर खा लिया इसके फल सरूप उन्होंने शुद्ध वर्ण में जन्म प्राप्त किया करुण के पुत्र कारुश नाम से प्रसिद्ध थे वे सभी युद्ध में दुर्दमनिय थे नाभाग अरिष्ट का पुत्र भलनंदम बहुत विद्वान तथा सभी क्षेत्रों से अधिक बलवान शाली था। भलनंदन का पुत्र बलशाली प्रांशु था। उस प्रांशु के पुत्र प्रजानी नाम से उत्पन्न हुआ। प्रजानी के खनित्र नाम का पुत्र प्रतापी पुत्र पैदा हुआ। उस खनित्र के शुपु नाम का मायेशस्वी पुत्र पैदा हुआ। विन्श के धार्मिक तथा कल्याणकारी विविंश नाम के पुत्र पैदा हुए विविंश के धर्मात्मा खनि नेत्र नाम के पुत्र पैदा हुए खनि नेत्र के कर्णधम नाम के पुत्र पैदा हुए ये कर्णधम त्रेतायुग के प्रारंभ में स्थित थे कर्णधम के अजक्षित नाम के प्रतापशाली पुत्र पैदा हुए अजक्षित ने अपने गुणों से अपने पिता का अतिक्रमण किया उनके पुत्र धर्मात्मा चक्रवती राजा मनुत्त नाम के पैदा हुए, जिन्होंने सम्वत्त नाम की ऋषि की प्रेरणा से अपने मित्रों तथा परिवार वालों के साथ स्वर्ग प्राप्त किया। इस कार्य में सम्वत्त और बृहस्पति के बीच में एक लड़ाई खड़ी हो गई। उस यज्ञ की समर्थि को देखकर बृहस्पति जी क्रोधित हो गए। संवरत के निर्विघ्न यज्ञ समाप्त कर देने पर तो बृहस्पति जी बहुत ही क्रुद्ध हुए सभी लोगों के नाश होने की स्थिति को देखकर देवताओं ने तथा प्रजापति ब्रह्म जी ने बृहस्पति जी को प्रसन्न किया चक्रवर्ती राजा मनुत के नरिष्यंत नाम के पुत्र पैदा हुए नरिष्यंत के दम नाम का पुत्र पैदा हुआ वह राजा दम कठोर दम के केवल नाम का पुत्र पैदा हुए तथा केवल के बंधुमान नाम का पुत्र पैदा हुआ बंधुमान के धर्मात्मा कुबेर नाम के पुत्र पैदा हुए वेगवान के बुद्ध नाम का पुत्र पैदा हुआ और बुद्ध के त्रणबिंदु नाम का पुत्र पैदा हुआ यह त्रणबिंदु राजा त्रेतायुक्त के आरंभ काल में विराजमान था त्रणबिंदु के द्रविड़ा विश्ववा की माता हुई इसके विशाल नाम का धार्मिक पुत्र पैदा हुआ इसी धार्मिक विशाल राजा ने विशाल नाम की पूरी को बसाया राजा विशाल के हेमचंद्र नाम के महा बलवान पुत्र पैदा हुए हेमचंद्र के सुचंद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ राजा सुचंद्र के धमाश्व नाम का पुत्र पैदा हुआ राजा धमाश्व के सुज्य नाम का परम विद्वान पुत्र पैदा हुआ राजा सूज्य के सहदेव नाम का परम प्रतापी पुत्र हुआ सहदेव के कृषासव नाम का पुत्र पैदा हुआ यह परम धार्मिक राजा थे कृषासव के सामदत नाम का प्रतापी तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ राजा सोमदत्त के जन्मजे का नाम पुत्र पैदा हुआ राजा जन्मजे के प्रमति नाम का पुत्र पैदा हुआ राजा त्रणबिंदु की कृपा से यह विशाल नगरी के सभी राजा दिगर आयु वाले धार्मिक प्रकृति के और महात्मा हुए राजा के दो संताने हुई उनमें एक पुत्र और एक कन्या थी पुत्र का नाम आनर्त था और कन्या का नाम सुकन्या था कन्या सुकन्या महर्षि चवन को बिहाई थी राजा आनर्त के रेव का नाम पुत्र पैदा हुआ आनर्त सभी राज्य का तथा कुछ स्थली का स्वामी था रेव के रेवत नाम का धार्मिक पुत्र पैदा हुआ रेवत नाम का पुत्र ककुदमी नाम से प्रसिद्ध हुआ ककुदमी अपने सभी भाइयों से बड़े थे इन्होंने भी कुछ स्थली में राज्य किया